मन डोले मीरा तन डो क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान सूरज ना बदला चाँद ना बदला ना बदला ये आसमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान एल्लो में बिल्लो लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे काहे का झगड़ा का बालम नई नई प्रीत रे लो मैं हारी पिया आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झाकि हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे वंदे वंदे नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार सबसे पहले तो आपको ये बता दू कि अभी जो आपने चार गाने के मुखड़े एक साथ सुने वो वर्ष उन्नीस के टॉप मोस्ट गानों में से चार गाने हैं और मैं चार और गाने आपके सामने लाऊंगा मगर कब ये आप देखिए अभी कार्यक्रम को चलने तो दीजिए आगे अब आप सोच रहे होंगे वर्ष उन्नीस 1954, इसकी क्या महत्ता है मैं क्यों आज इसके बारे में बात कर रहा हूँ अरे साहब आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अब मैं धीरे धीरे करके कुछ उन वर्षों की बात करूँगा जो मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रहे तो अरे उन दिनों की बात भी करूंगा भाई उन तारीखों की बात भी करूंगा मगर पहले तारीख और साल एक साथ ले लेते हैं तो साहब मेरा जन्म हुआ था 19 जून उन्नीस को तो साहब ये इसलिए मैंने ये वर्ष उन्नीस चुन लिया अब सबसे पहले तो आपको 19 जून के बारे में बता दूं कि 19 जून पहली बार फादर्स डे के रूप में मनाया गया था और यह शुरुआत कब हुई थी वर्ष 1910 में अच्छा उन्नीस का साल जैसा कि नॉर्मली हर साल में ही होता है शायद फ्राइडे के दिन शुरू हुआ था और फ्राइडे के दिन ही समाप्त हुआ था और 18 जून यानी मेरे जन्म से एक दिन पहले पियरे मेंडिस फ्रांस फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने थे अच्छा अब इसके साथ ही मैं ये भी तो बता दूं कि मेरा जन्म वर्ष किन लोगों के साथ मेल खाता है यानी कि वर्ष उन्नीस में कौन कौन सी महान हस्तियां इस दुनिया में आई अब कुछ बेचारे तो इस दुनिया से चले भी गए मगर साहब हम तो हैं अभी ना, तो चलिए आपको उनके नाम तो गिना देता हूँ तो भारत के लिए कैलाश सत्यार्थी याद है ना कौन है नोबेल प्राइज कमल हासन एक्टर ओपरा विनफ्रे खैर इन्हें तो सभी जानते हैं बिल मरे जॉन ट्रावोल्टा जैकी चांद जिम बेल्यूशी ये सब एक्टर्स हैं अंग्रेजी फिल्में देखते हैं तो सब इनके नाम भी याद हो गए हैं हम हाँ, पहचान नहीं सकते जैकी चांद वगैरह को छोड़ के मुझे लगता है मैं तो जैकी चांद और ट्रावोल्टा को तो पहचान सकता हूँ मगर बाकी दोनों को शायद ही अच्छा एंजेला मर्किल जो जर्मनी की चांसलर थी और जिन्होंने अपने देश के अंदर विरोध के बावजूद बहुत से रेफ्यूजी को अपने यहाँ रखा था और उसके लिए इन्हें कोई विशेष पुरस्कार भी मिला था वो भी इसी वर्ष उन्होंने जन्म लिया था और साहब ह्यूगो यूगोशेज़ जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे वो भी भाई साहब इसी वर्ष में जन्म लिया था उन्होंने अच्छा जेम्स कैमेरोन अरे इनकी फिल्में कौन नहीं जानता है जेम्स कैमरोन का जन्म भी इसी साल में हुआ था और डेन्जेल वॉशिंगटन साहब भी दुनिया में इसी वर्ष आए थे देखने में बहुत बूढ़े लगते हैं ना नहीं देखिए ठीक है आप कहते हैं तो नहीं मैं भी मान लेता हूं मुझे तो युवा ही दिखते हैं और कौनडोलेजा राइस वाह कितने बड़े बड़े लोग आए साहब अब चूंकि मैंने बात नोबेल प्राइज से शुरू की थी तो मुझे ये भी देखना पड़ा कि वर्ष उन्नीस में नोबेल प्राइज किसको मिला था तो साहब सबसे पहले मेरा प्रिय विषय फिजिक्स तो इसमें नोबेल प्राइज़ मिला था मैक्स बोर्न और वॉल्थर बोथ को देखिए मैं हो सकता है नाम थोड़े मतलब मेरा प्रोनंसिएशन ठीक ना हो मगर इनको क्वांटम मैकेनिक्स में फंडामेंटल रिसर्च के लिए आ, नोबेल प्राइज मिला और साहब मेरी हालत यह है कि एमएससी करने के बावजूद क्वांटम मैकेनिक्स मेरे दिमाग में ही नहीं आती अच्छा केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज लीनस पॉलिंग इनको मिला था केमिकल बॉन्ड्स के नेचर और उनके एप्लीकेशंस पर किस चीज़ में स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में अच्छा और साहब लिटरेचर का नोबेल प्राइज अर्नेस्ट हेमिंग को ओल्ड मैन एंड द सी ये उनकी पुस्तक थी उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था और एक शांति का नोबेल प्राइज यानी पीस प्राइज जो था वो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑफ रेफ्यूजीज को मिला था वर्ष उन्नीस में जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री ऑफ कोर्स श्री जवाहरलाल नेहरू उस साल में हमारे सुप्रीम कोर्ट में तीन चीफ जस्टिस हुए थे पहला पतंजलि शास्त्री फिर मेहरचंद महाजन और तीसरे बिजन कुमार मुखर्जी उस साल में हमारी नेशनल इनकम थी आ, सॉरी एक, एक लाख नौ हजार सात सौ इकहत्तर मिलियन उस साल में एक और भी बड़ी बात हुई थी दादरा और नगर हवेली वहां पर पोर्चुगीज फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया और उनका एनेक्सेशन हिंदुस्तान के साथ हुआ और साहब आपको एक और बात बता दू उस साल में भारत रत्न यानी कि भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी पहला पुरस्कार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था दूसरा पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और तीसरा सी.वी. रमन को और उसी साल में हमें को तीन चीफ जस्टिस मिले और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट स्टैब्लिश हुई थी अच्छा चूंकि मेरा फिल्मों से कुछ ज्यादा ही लगाव है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ष उन्नीस की 10 सबसे मशहूर फिल्में यानी देखिए मशहूरीत की खूबी यह है कि कौन सी फिल्में सबसे ज़्यादा चलें तो साहब हिंदी फिल्मों में जो फिल्में सबसे ज़्यादा चलें उनके नाम आपको बताता हूं नागिन नास्तिक टैक्सी ड्राइवर मिर्जा गालिब आर पार और शिक्षाप्रद फिल्म जागृति शर्त बूट पॉलिश अमर अधिकार खास बात क्या है कि जहां एक ओर नागिन जैसी कल्पनाशील फिल्म को पब्लिक ने दर्शकों ने इतना पसंद किया कि उसको टॉप ग्रॉसर बनाया वहीं उसी के साथ जागृति जैसी शिक्षा प्रद और बच्चों को एक दिशा देने वाली फिल्म उसको भी लोगों ने उतना ही पसंद किया और एज यूज़ुअल हमारी फिल्में तो प्रेम कथा पर आधारित होती ही हैं मिर्जा गालिब पर भी फिल्म जो थी उसने बहुत सफलता हासिल की थी वैसे आपको बता दें कि वर्ष उन्नीस की शुरुआत एक दुर्घटना से हुई थी यानी 10 जनवरी को ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन बीओएसी की फ्लाइट सात कुछ कंप्रेशन में गड़बड़ी की वजह से यानी कि जब वो उड़ रहा था तो उसका अंदर कुछ डी हो गया और वो एटलांटिक सागर में क्रैश कर गया अच्छा इसी साल में यूएसएसआर ने यूनेस्को को ज्वाइन कर लिया था और हा एक पड़ोस के देश पाकिस्तान से भी एक खबर है कि इस साल में 13 अगस्त को पहली बार कंप्लीट वर्जन कौमी तराना कौमी तराना क्या है जैसे हमारे यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है वहाँ पर कौमी तराना यानी जो उनका नेशनल एंथम है उसको ब्रॉडकास्ट हुई थी रेडियो पर 13 अगस्त उन्नीस और युद्ध भी साहब शुरू हुआ वहां पर अल्जीरिया में और वहां पर पहली नवंबर को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट फ्रांस ये शुरू हुई थी हाँ अल्जीरिया में ही एक और भी बात सितंबर महीने में वहां पर एक अर्थकोय आया बहुत भयानक अर्थकोय और साहब 1400 आदमी यानी 1400 आदमी गुजर गए उसमें अच्छा एक, एक मनोरंजन की दुनिया में भी एक खबर पहला ट्रांजिस्टर रेडियो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने वर्ष उन्नीस में बनाया अच्छा यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि मैं फिल्मों से मेरा लगाव कुछ ज़्यादा ही है तो मैंने आपने कार्यक्रम के शुरू में चार गाने के मुखड़े सुने और जैसा मैंने आपसे कहा था बताऊंगा कि कहाँ पर मतलब इसके बाकी गाने कहाँ होंगे तो अरे जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो बाकी गाने या गानों के मुखड़े आपके सामने आ जाएंगे तो इस तरह से आप ये जान सकेंगे कि वर्ष उन्नीस में कौन से आठ गाने हमारे आ, मतलब श्रोताओं को सबसे अधिक पसंद आए थे तो चलिए साहब ये तो इस साल और इस दिन की महत्ता जो पुस्तकों इतिहास जो मैंने भी खोजबीन करके कहीं से निकाली वो है मेरी जिंदगी में महत्ता अब ऑब्वियसली जन्म लिया तो मेरे लिए तो महत्वपूर्ण दिन हो ही गया बाकी की बातें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने अपने परिजनों से यानी अपने माता पिता से चाचा चाची वगैरह से सुनी है तो साहब कहा यह जाता है कि मैं अपने परिवार में आ, मतलब क्या बोलते हैं सबसे बड़ा लड़का हूँ मतलब सब भाई बहनों में सबसे बड़ा लड़का मुझे बड़ी एक मेरी बड़ी बहन है मेरे ताऊ जी की बेटी मगर अब आप जानते हैं साहब लड़का तो ऑब्वियसली uh, भारतीय संस्कृति में सब संस्कृति तो नहीं गलत शब्द हो गया भारतीय समाज में लड़का होना अपने आप में एक एडवांटेज है तो साहब मेरा जन्म हुआ कहा यह जाता है कि मेरी माताजी की तबीयत कुछ दो तीन दिन पहले से ख़राब हो गई थी तो उन्हें दो तीन दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कर दिया गया बरेली का सिविल अस्पताल उसमें उनको भर्ती कर दिया गया और साहब संध्या काल तक कोई आसार नहीं थे मेरे आने के मगर आ, कहा जाता है कि साहब मेरा जन्म जो था उसका प्रयास शुरू हो गए थे आ, रात होते होते और रात में ग्यारह बजकर 55 मिनट पर मेरा जन्म हुआ बताया ये जाता है कि मुझे देखने के लिए मेरे चाचा जो अफसोस कि अब इस दुनिया में नहीं है वो युवा थे मतलब उन्होंने वो साइकिल से अपने मतलब मुझको देख कर के वो अपने घर गए घर गए मतलब जहाँ पर मेरी दादी और बुआ वगैरह थी तो उनसे पूछा कि भाई बच्चा कैसा है देखने में तो चाचा ने जो एक वर्णन दिया वो मुझको अभी तक बताया जाता है उन्होंने कहा कि देखिए बच्चा तो ठीक है अच्छा है जैसे मतलब बच्चे होते हैं ज़्यादा अब युवा व्यक्ति क्या बच्चे के बारे में बच्चे का कोई मतलब ये तो बता नहीं सकता कि कुछ कोई ख़ास बात है बच्चे में सब बच्चे एक जैसे दिखते उन्होंने कहा कि साहब उस बच्चे की मूँछे बहुत चौड़ी होंगी यानी कि नाक और होठ के बीच में बहुत जगह थी तो अब वो बेचारे क्या बोलते हैं उन्होंने यही कहा कि साहब उसकी मूँछे बहुत चौड़ी होंगी तो अब साहब इसका सब लोग अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाने लगे खैर चूंकि मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा था माता पिता के लिए पहला पुत्र था तो कहा यह जाता है कि हर महीने मेरी एक फोटो खींची जाती थी अब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हर महीने फोटो खींची जाती थी इसका मतलब शायद वो लोग मुझे स्टूडियो में ले जाते थे पिताजी का कहना यह है कि घर में पैसे की कितनी भी किल्लत हो परंतु तुम्हारी फोटोएं खींची जाती देखिए मुझे तो शायद चार पांच फ़ोटो तो मिली है मगर ज़्यादा फोटो में मुझे ऐसी मिली नहीं मुझे मालूम नहीं कि उन लोगों ने फोटो स्टोर करने का क्या सिस्टम किया था कैर देखिए आज मेरे लिए वो सब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है मगर मैंने आ, या पिताजी ने भी शायद कहीं रखा होगा मैं ये तो नहीं कह सकता मगर मुझको जानकारी है नहीं खैर तो साहब वो फोटो खींची जाती थी मेरी बुआ अफसोस की वो भी अब दुनिया में नहीं है वो बताती हैं कि वो आ, मेरी माताजी की नज़रें बचाकर मेरे माथे पर ब्लेड रख के बिंदी लगाया करती थी क्योंकि भले ही माता पिता के लिए शायद बड़ा बेटा होना बड़े मतलब अच्छी बात थी मगर बच्चे खिलाने के लिहाज से यानी जैसे जो लोग बच्चे बच्चों को खिलाते हैं उनकी तमन्ना यही होती है कि कोई बेटी होती तो उसको खिलाना ज़्यादा अच्छा लगता है देखिए मुझे पता नहीं मैं भी आज यही समझता हूँ एक पिता होने के नाते कि बेटियाँ ज़्यादा प्यार करती हैं ये तो बात सही है मगर अब चार महीने का बच्चा उस बेटा है बेटी है इससे क्या फर्क पड़ता है मगर खैर कहा यह जाता है कि मुझे बचपन में ज्यादातर फ्रॉक पहनाया जाता था मैं तो आज भी यही समझता हूँ कि शायद बच्चों को यही पहनाया जाता होगा क्योंकि सुविधाजनक होता है मगर अब साहब बहुत दिन हो गए मेरी तो चूंकि दोनों बेटियाँ हैं इसलिए उनको तो फ्रॉक पहनाया ही जाता है बाकी बच्चों के बारे में मैं कुछ ज्यादा बता नहीं सकता आप देखिए अपने आसपास क्या होता था अच्छा साहब उसके बाद ये कहा जाता है कि बचपन में मैं मतलब अपने जीवन के पहले साल की बात बता रहा हूँ उसी बीच में पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था पिताजी बरेली में थे बरेली मतलब हम लोग का घर था हमारे मतलब दादा जी का बनवाया हुआ घर पिताजी की एजुकेशन शिक्षा दीक्षा सब वहीं हुई थी और जब विवाह हुआ तो भी वो बरेली में ही नौकरी कर रहे थे परंतु मेरे जन्म के बाद पिताजी का तबादला हो गया तबादला भी कोई बहुत दूर नहीं चंदौसी नाम की एक जगह है वहाँ पर हो गया अब साहब वो ज़माना ऐसा नहीं था कि लोग कम्यूट करते हों या ऐसा और चूँकि उनकी नौकरी भी कुछ ऐसी थी जिसमें कि उनको कम्यूट करने की फैसिलिटी नहीं थी उनको वहाँ जा रहना ही था तो साहब पिताजी हमारे चंदौसी चले गए और जाहिर है जैसा कि होता है पिताजी चंदौसी अकेले ही गए हमारी माताजी वहीं रही बरेली में ही और कभी कभार चंदौसी आना जाना होता था देखिए बरेली से चंदौसी कोई बहुत दूर जगह नहीं है और हालांकि उस जमाने में उतनी सुविधाएं नहीं थी मगर तब भी कभी कभार माता भी चंदौसी चली जाती थी तो ये बताया जाता है कि साहब चंदौसी जब वो जाती थी तो हालात उस वक्त घर के थोड़े आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे तो चूंकि हालात मज़बूत नहीं थे इसलिए किसी भी हालत में पैसे बर्बाद करने का यानी कि कोई चीज़ दो ख़रीदने का गुंजाइश नहीं थी तो चंदौसी में पिताजी के पास कुछ खाना बनाने की बहुत ही सीमित जगह थी सीमित सामान था तो कहा यह जाता है कि कोई किसी दिन शायद उन लोगों ने माता पिता ने अपने लिए रायता बनाया अब साहब जब रायता बनाया तो कहा यह गया कि साहब उस रायते में शायद मैंने मतलब लघु शंका का निवारण कर दिया अब साहब वो लघु शंका का निवारण कर दिया तो अब यह हुआ भाई रायता तो फेंकना पड़ेगा हमारे पिताजी बोले कि यार देखो ये बच्चा अनाज तो खाता नहीं तो चूंकि अनाज नहीं खाता इसलिए ये लघु लघुशंका वघुशंका में कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है इसी में हम लोग समझ लेते हैं पानी डाल दिया और साहब वो लोग खा गए उसको आज के तारीख़ में सोचने पर बड़ा मतलब अटपटा लग रहा है मैं आपके सामने इसको स्वीकार भी कर रहा हूं मगर सीमित संसाधन और शायद बच्चे का प्यार ये दोनों ही बातें पता नहीं है साहब इसको कैसे आप ले सकते हैं मैं नहीं जानता हूं मगर ये एक घटना है मेरे जीवन की जो मुझे आज भी याद है अब मैंने आपसे फोटो की बात बताई थी ना तो वो फोटो की बात उसमें यह भी है एक घटना यह उस वर्ष की नहीं है हालांकि बताया ये जाता है कि चूंकि मेरी काफी फोटो खींचा करती मैं काफ़ी फोटो ली जाती थी तो अब साहब बच्चा है जो चीज़ ज़्यादा मिलेगी तो वो उससे उसको चिड़ हो जाती थी मुझे भी शायद हो गई कहा यह जाता है कि कुछ समय बाद मतलब उस साल में नहीं जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो जब ये जब अपनी बात कहने लायक हो गया तो जब फोटोग्राफर के यहाँ जाते थे तो मैं ये कहा करता था मुझे फ़ोटो नहीं खिंच अब साहब मेरी मतलब माता पिता अपने सारे प्रयास ये करते थे कि इस बच्चे के फोटो खिंचवा दिए जाएं। मेरे पास एक आध फोटो ऐसी है जिसमें कि मैं मुंह बिसुर कर खड़ा हुआ हूँ क्योंकि शायद उसके पहले मुझे अच्छे खासी डांट पड़ी थी मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि पिटाई शायद नहीं हुई थी मगर डांट पड़ी थी तो इसलिए मुंह बिसूर कर फोटो के लिए खड़ा हुआ हूँ मैं ये अपनी सारे बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए ये याद करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं ये निवेदन करूँगा आपसे कि एक बार अपने बचपन को फिर से जीने का अवसर जीने का मतलब देखिए वापस तो हम वहाँ जा नहीं सकते यानी कि टाइम तो मैंने शायद पहले भी बताया है कि मेरे हिसाब से समय तो रेखीय है मगर मन चक्राकार है यानी मन से हम समय के किसी भी हिस्से पर कभी भी पहुंच सकते तो साहब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो सच बात यह है कि मैं अपने मन से समय के उस हिस्से में पहुंच रहा हूं जहां पर कि मुझे मेरे बचपन के बारे में बताया गया और ये तो आप जानते ही हैं कि हर आदमी के लिए उसकी अपनी जिंदगी में वही हीरो होता है और जब दूसरे भी आपको हीरो बना के बातें बताएं ना तो साहब वो बहुत ही मनोरंजक बहुत ही मनोरंजक मतलब ये एंटरटेनमेंट वाला मनोरंजक नहीं ये बहुत ही दिल को खुश करने वाला क्षण होता है एक बार जाकर देखिए ना हर बचपन की हर घटना बहुत सुखदायक होगी ऐसा नहीं होगा कुछ घटनाएं होगी जहां पर कि आपको दुख भी होगा कुछ घटनाएं होगी जहां पर कि आपको लगेगा कि शायद ऐसा ना होता तो अच्छा होता मगर उसके साथ ही उन पलों को फिर से पा लेना उन पलों को फिर से जी लेना अपने आप में एक बहुत मनोरंजक बात है यहाँ पर मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि बार बार हम ये चाहेंगे कि वैसा समय आए क्योंकि अगर कुछ बुरा हुआ था हो सकता है उसमें हमारा भी कोई रोल रहा हो तो हो सकता है कि हम ये कहें कि अगर हमको वो समय दोबारा से आया तो हम ये गलती ना करेंगे पता नहीं आप कैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहेंगे मगर मैं ऐसे इंटरप्रेट करना चाहता हूं अच्छा सा तो बात हो रही थी वर्ष उन्नीस यानी जन्म वर्ष की तो आपको ये बता दूं कि मेरा छोटा भाई हम लोगों के परिवार में मेरे दो साल एक महीने छः दिन बाद आया तो वो दो साल एक महीने छः दिन निश्चय ही मैं परिवार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा और माता पिता की नजरों में तो ऑफ कोर्स था ही महत्वपूर्ण वो महत्व आपको दोबारा कब मिला क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है एक बार सोचकर देखिएगा तो आज मैं यहीं पर बंद कर रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में जब तक अकेले बड़े भाई थे या बड़ी बहन थे उस समय आपको जो महत्व अपने परिवार में मिला था क्या वो महत्व आपको अपने परिवार में परिवार मतलब जो लोग जिनसे आपका इंटरेक्शन हो रहा है दोबारा कभी मिला और यदि कभी मिला तो कब और सच पूछे तो एक प्रश्न ये भी उठता है क्यों क्यों मिला तो साहब ये प्रश्न पूछिए इसके जवाब दीजिए चाहे तो मेरे साथ शेयर करिए और चाहे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि आप इस बारे में बातें जरूर करिए साहब चक्रिय समय में समय के चक्र में जाते रहिए इधर उधर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं पुराने दिनों में ही जीते रहिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पुराने दिनों में जाते रहिए और उसकी बातें करते रहिए क्योंकि अगर बातें करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगी इसी के साथ अब आपसे आज्ञा लेता हूं चलिए अब आपके सामने आ रहे हैं चार और गानों के मुखड़े जो साल उन्नीस में बेहद लोकप्रिय थे नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय और आपने समय दिया इसके लिए आभारी हूं धन्यवाद जादूगर सैयाँ छोड़ो मोरी भैया हो गई आत अब घर जाने दो जादूगर सैयाँ छोड़ो मोरी भैया हो गई आत अब घर जाने दो सुन सुन सुन सुन, सुन जा तुमसे हो गया दिल से मिला ले दिल मेरा तुझको मेरे प्यार की कसम जा जा जा जा बेवफा कैसा प्यार कैसी प्रीत रे तू ना किसी कमी तरी झूठ तेरी प्यार की कसम सुन सुन सुन सुन सुनिमा जा जा जा जा जा जा जा बेवफा जा, जा, जा, जा बेवफा कैसा प्यार कैसी प्रीत रे तू ना किसी कमी मित झूठी तेरे प्यार की कसम जा जा बे जा, जा